लाखों करोड़ों से ज्यादा मुझे वो गरीब जो एक रूपये समर्पित करता है भावना से समर्पित करता है अपने अंदर जो समर्पण करता है वह कि जो कुछ प्रकट का मेरे पास है वह मैं समर्पित कर रहा हूं तो उसे मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं अतः सदैव ध्यान रखें कि मैंने प्रेम की भाषा सीखी है भक्ति की भाषा सीखी है और प्रेम की भाषा ही सुनना चाहता हूं भक्त की भाषा ही सुनना चाहता हूं उस प्रकट सत्ता पर निष्ठा विश्वास जिस तरह आपके गुरु का है उसी तरह निष्ठा विश्वास आपके अंदर देखना चाहता हूं आपको कर्म योगी बनाना चाहता हूं आपको ज्ञानी बनाना चाहता हूं आपको भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति से परिपूर्ण करना चाहता हूं और उसमें तभी होगा जब आप उस मार्ग में चलेंगे क्या मुझे पूजें ना पूजे, मुझे माने या ना माने मगर मेरे द्वारा जो चिंतन दिए जा रहे हैं केवल उनको मानने लगेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा मेरे द्वारा कहा जाता है सुबह आप करके आप ओम और माँ का उच्चारण करें अधिकांश लोग लेटे रहते हैं पड़े रहते हैं और कई लोग तो स्वर्ग से क्या वहां जाएंगे तो शायद ये तो आम लोगों का होगा कार्यक्रम इसलिए मैंने बार कहा है जो परिवर्तन का चक्र चल रहा है कि आम लोग ऊपर उठते चले जा रहे हैं और जो खास लोग थे वो नीचे गिरते चले जा रहे हैं चूंकि मैंने बार बार कहा कि कोई मेरी नजदीकता कितना ही क्यों न प्राप्त कर रहा हो 24 घंटे साथ क्यों ना रहता हो मगर अगर मेरे चिंतनों में नहीं चला मेरे कहा सब चीजों मैंने कहा इस स्थल शरीर की तो मेरी नजदीकता पा सकता है मगर मैं दृढ़ संकल्पित सदव रहा हूँ और दृढ़ संकल्पित सदैव रहूंगा कि मेरी साधना तरंगों का लाभ वही प्राप्त करेगा वो जो पात्रता रखता होगा चाहे सबसे पीछे क्यों ना बैठा हो मैं स्थूल बल पर कार्य नहीं करता मैंने बार कहा न स्थल क्षमता से मैं शरीर क्षमता से कार्य करता हूं न जन बल की क्षमता से कोई कार्य करता, करता हूं नेना तरंगों के कार्य करता हूं और वो चेतना तरंगे हुँ, पारा हुँ, एक बार गलती कर सकता मगर चेतना तरंगे कभी गलती नहीं करती बोले गुरुदेव भगवान की जय अगर तुम्हारे अंदर भक्तिभाव है तुम्हारे अंदर प्रेम करने की क्षमता है प्रेम करो तो प्रकट सत्ता से करो प्रेम करो तो प्रकट सत्ता के सही रहस्य को समझो आज तो प्रेम शब्द ही बदनाम हो चुका है प्रेम शब्द आते ही विषय विकार की भाव अंदर पनपने लगते हैं क्योंकि हमने प्रेम शब्द को गहराई से कभी समझा ही नहीं कि प्रेम होता क्या है प्रेम की गहराई क्या है प्रेम को हम केवल विषय विकारों बस वासनाओं में बस युवा वर्ग केवल प्रेम की भाषा जो समझा वही प्रेम की भाषा समाज में फैलती चली गई और प्रेम की भाषा कथावाचक समझा रहे हैं सच्चा प्रेम जो हमें प्रकट समझाती है सबसे पहला बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका प्रेम माँ के प्रति होता है माँ का प्रेम बच्चे के प्रति होता है जो है सत्य का प्रेम होता है आत्मीयता का प्रेम होता है जहां विषय विकार नहीं होते एक दूसरे को समा लेने का भाव होता है सच्चा प्रेम तो वह होता है हमें जो प्रारंभ से जन्म हो लेते ही जो प्राप्त होता है जो जो हम युवा होते जाते हैं प्रेम हमारा प्रारंभ में बचपन अवस्था तो बचता है मगर धीरे धीरे हम उस प्रेम की भाषा भूल जाते हैं उस स्नेह की भाषा को भूल जाते हैं उस वात्सल्य की भाषा को भूल जाते हैं इसलिए समाज का पतन हो रहा है अगर उस प्रेम की भाषा का हमें ज्ञान रहे उस आत्मीयता के भाव का हमें ज्ञान रहे उन तरंगों के भाव का हमें ज्ञान रहे तो समाज कभी नहीं भटक सकता वह स्थूल के अगर सत्र रहस्यों को भी जान ले तो धीरे धीरे करके उसका कभी भी सतोगुण दबने नहीं पाएगा आवश्यकता उन तथ्यों को समझने की इसलिए जब चूंकि समाज उन्हीं भाषाओं जब प्रेम की भाषा से भटक जाएगा इसलिए माता पिता के प्रति प्रेम कम होने लगता है भाइयों के प्रति प्रेम कम होने लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इतना संघर्ष करने का क्या फल प्राप्त हुआ समाज को कि उन्होंने जो भाइयों का प्रेम दिखाया अनुकुछ दिखाया वो सब क्यों खंडित क्यों होता चला जा रहा है समाज में क्योंकि प्रेम केवल वासना का नाम रह गया है सच्चे प्रेम अपने है की अपने परिभाषा नहीं थी कि एक केवल पति पत्नी के संबंध या प्रेमी प्रेम का केवल दो ही संबंध होते जहां वासना का भाव जुड़ जाता है उसके अलावा सैकड़ों रिश्ते जुड़े हुए हैं प्रेम संबंधों से मगर वह गहराई का भाव क्यों नहीं जागृत हो पाया इसलिए कि जागृत किया ही नहीं गया कि प्रेम शब्द जहां है वहां में सबसे पहले माता पिता का ध्यान होना चाहिए सबसे पहले उस प्रगट सत्ता का ध्यान होना चाहिए सबसे पहले अपने सगे संबंधित जिनका हम हर पल सहयोग प्राप्त करते हैं बचपन में अवस्था में उधर हमारा ध्यान जाना चाहिए मगर विचार नहीं जाते हम अपने कर्तव्यों से इसलिए विमुख होते चले जाते हैं इसलिए आपको सोचने समझने की जरूरत है चेतनावान बनने की जरूरत है आपका गुरु जो कहता रहता है वह हरपल करने के लिए तत्पर रहता है उन चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता है उन चेतना तरंगों के सैकड़ों प्रमाण समाज में दे चुका है कि अपने स्पर्श करने मात्र से अनेकों प्रकार की व्याधियों को दूर कर चुका है अपने स्पर्श करने माध्यम से अनेकों प्रकार के ऐसे लोगों को लाभ दे चुका है जिसको असंभव लोग मानते थे मगर मेरा यह कार्य क्षेत्र नहीं मैंने कहा प्रमाण के रूप में मैंने शिष्यों का मान सम्मान मना रहा है शिष्यों की आस्था बरकरा रहा है इसलिए जब आठ एक समाज के बीच कर रहा तब तक की यात्रा जब तक मैं स्वतंत्र था जब तक मैं अपने आपको इस मूल ध्वज से संकल्पित नहीं किया था सभी प्रकार के खुले कार्य समाज में करता चला गया एक नहीं आने को प्रकार की मैंने स्थित अगर मैं कहता हूं कि मैं अगर चाहूं तो अनुपूर्णा के भंडारे का जो एक चिंतन ले लू चाहे लाखों समाज करता चला जाऊंगा तो इसका तात्पर्य नहीं कि मैं अन्पूरा भंडारे के भंडारे की कोई व्यवस्था ही नहीं करूं व्यवस्था न करू। ना करना उस धर्म का प्रकट सत्ता का अनादर होगा कर्म करना मेरा धर्म बनता है क्योंकि धर्म हमें कर्म सिखाता है और कर्म से ही धर्म की उत्पत्ति होती है रिद्धियां सिद्धियां किसी भी ऋषियों मुनियों के पास रही तो इसलिए नहीं रहे कि हर पल चमत्कार दिखाते रहे कि छोटा फकर दर्द होने लगा तो तुरंत दर्द तुरंत ठीक हो जाए चंद बूदे अगर गिरने लगे पानी तो पानी बंद हो जाए भंडारे का अगर अखंड भंडारा अन्नपूर्णा की कृपा से चल जाता है तो फिर भंडारे की व्यवस्था करने की आवश्यकता क्या है उन चीजों को प्रमाण मैंने दिया है समाज के आज भी यहां व्यक्ति मौजूद है कि जहां दो दो चार चार पांच पांच हजार लोगों की भोजन की व्यवस्था थी वहां पर पच्चीस पच्चीस हजार लोगों ने भोजन की व्यवस्था की है इसपर्श करने के माध्यम से लोगों को मैं एक बार जहां आप दंडी स्वामी पिताजी को स्वतः निन्यानवे वर्ष की अवस्था में आज आप देख रहे हैं एक समय में माता को लिवाकर वैष्णव यात्रा में जा रहा था चूंकि मेरे बार का गुरु बनना बहुत ज्यादा कफदायक कई बार बन जाता है क्यों वो चाहे तो जिस तरह मैंने बार कहा अगर मैं चाहूं तो आप लोगों के पास आकर के जमीन में नहीं बैठ सकता बैठूंगा तो एक अलग और स्थिति निर्मित हो जाएगी मैं अगर खाना भी जाऊं तो चाट की दुकान में नहीं खड़ा हो सकता मैं अगर लैट्रिन जाकर के सफाई करना चाहूं तो आप मुझे साफ करने नहीं दे सकते मगर मेरे कहा इन सभी कारों में मुझे तर्प हर कर्मयोगी रहा मुझे मेरे माता पिताओं ने उस प्रकार सतल मुझे कर्मयोगी बनाना ही सिखाया है कर्मयोगी था कर्मयोगी हूं और कर्मयोगी रहूंगा मगर जब नहीं कर पाता तो चेतना तरंगों के माध्यम से भी मैंने समाज में प्रमाण दिए हैं इसी तरह मेरी माताजी बहुत वृद्ध थी और वैष्णो की यात्रा में हमारे साथ यहाँ भी कम से कम दर्जनों लोग बैठे हुए हैं उस यात्रा में गए हुए थे नीचे से उनके लिए वृद्ध थी घोड़े की सवारी करा दी गई मगर वो शायद कुछ माँ ऐसा कुछ एहसास कराना ही चाहती रही होंगी समाज को यहाँ पर कर दिया गया अर्धकुमारी उसने उतार दिया और कहा हम तो अर्धकुमारी तक के ही घोड़े हैं हम वहीं तक ले जाते हमारी पात्रता यहीं तक की हमको यहीं तक टिकट अलाउ किया जाता है आगे ढेली हुआ जाएंगे मेरे वे क्षण बहुत ज्यादा कष्टदायक बन गए चूंकि माताजी वास्तविकता में अगर यहाँ से मेरे निवास तक कहा जाए तो उतनी दूर तक जाने में उनको दो बार बैठना पड़ता शिष्यों का एक समूह करीब सत्तर अस्सी शिष्य मेरे साथ चल रहे थे कुछ पल के लिए मैं अंदर तक हिल करके रह गया कि माता को इसके बाद आगे ले ले कैसे जाया जाए मैं चाहूंगी अगर अगर मैं अकेला होता तो मा, माता को अपने कंधे पर बिठा लेता और किस तरह लेकर के उस स्थान की ओर जाता मैं चाहूँ तो लेकर नहीं चल सकता उस अवस्था में अंदर से व्रथित हुआ कई सिर्फ उनको टांगना शुरू किए और कुछ दूर ले जाए मगर फिर भी थक जाए कम कुछ दूर उन्होंने सौ पचास मीटर आगे की यात्रा तय की मैंने कहा यह उचित नहीं है मेरी माँ मेरे साथ चल रही हों और उन्हें मैं सहारा न दे सकूँ मैं उनके पास गया उनके पेट पर मैंने केवल एक हाथ रखा उन्होंने कहा माता जी क्या बात है चलिए और आज भी यहां आने को लोग बैठे आप चूंकि मैंने बार कहा उस तरह हैं। दूसरे के खड़े होकर के आप चाहें तो जब मैं यहां ना रहूं चूकि उस चीज में समय ज्यादा लग जाएगा वो आज भी यहाँ दर्जनों लोग बैठे जो यात्रा में साथ चल रहे थे केवल मेरे स्पर्श करने मात्र मैंने कहा माता जी चलिए क्या बात है और माता जी उसी तरह है, जिस तरह है सब शिष्य सबसे अगर अर्धकुमारी के बाद की ऊपर चढ़ाई आप लोगों को मालूम है कि अच्छे अच्छे दिग्गज हार जाते हैं वह सब शिष्यों से आगे चलती हुई गई वहां पर एक बार भी अगर कहा भी याद माता जी बैठेंगी नहीं बेटा मैं चल रही हूँ अब ठीक है अच्छे से चल रही हूँ यह होता है उस सत्य की तरंगों का लाभ जिस तरह मैंने अगर कहा कि मैं सिद्धाश्रम धाम आप लोग ले जाऊंगा मेरी माताजी जब इस शरीर को का त्याग त्यागी समाचे में यहां आश्रम में था मगर जब वो लोग वहां थे आज भी उनको एहसास होगा अंतिम छड़ो माताजी ने कहा था कि बेटा मेरे पास पैरों के पास आकर कोई बच्चा आके बैठ गया है उन अंतिम अवस्था पर मैं स्वतः उनकी जीवनी शक्ति को लेकर के उस परम धाम की ओर गया था ये वो है प्रमाण जो समाज के बीच घटित हुए हैं आज भी आने को लोग जो एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थानों पर लाभ प्राप्त किया है चेतना वार गुरु सब जगह मौजूद होता है केवल आप लोगों की भक्त की चरम सीमा को प्राप्त करने की जरूरत है क्योंकि पानी भी एक निर्धारित टेम्परेचर के बाद ही खोलता है उसके पहले नहीं खोलता उस बिंदु को अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको झलकियां जगह जगह दिखाई देने लग जाएंगी रास्ता एक है कि आपको यम नियमों का पालन करना पड़ेगा आपको साधक बनना पड़ेगा यम नियमों के बारे में मैंने बहुत कुछ बता रखा है अनेकों योगाचार स्वतः यम नियमों का पालन नहीं करते तो जो भटकाव समाज में आ रहे हैं उनपे कहीं ना कहीं समाज को सचेत होना पड़ेगा कि आज समाज जिसके कथावाचकों से हमारा काम नहीं चलेगा हमें साधना की क्रियाओं को सीखना पड़ेगा हमें अपने अंतर मन के रहस्यों को सीखना पड़ेगा कुडल्ली चक्रों को सीखना पड़ेगा उनके अंदर की ऊर्जा किस प्रकार हम हासिल कर सकते हैं केवल उछल कूल करके बीमारियां दूर करने के लिए या सुंदरता सुंदर बन जाने के लिए केवल योग नहीं होता है उनको देखे मैंने बार कहा कि अगर गुरुओं का परीक्षण करना हो आपको तो एक चिंतन ले लो मैंने परीक्षण के बारे में आज से दस साल पहले बताया था कि कौन योगी है कौन भोगी है आप उनके पास जाए वो अगर कहीं ऐसी अवस्था हो लेटे हो बीमार हो किसी भी अवस्था में हो जब आपको लगे कि वो बिल्कुल आराम करने की अवस्था में बैठे हुए हैं लेटे हैं या बीमार अवस्था में हों आप उनके पास जाए आध्यात्मिक वार्तालाप अगर करने लगे आध्यात्मिक विचार करने लगें और उनका शरीर धीरे धीरे चैतन्य होने लगे लेटे हों तो उठ के बैठ जाए तो मान लीजिए कि उनके अंदर कुछ न कुछ सत्यता है और अगर उनके सामने विषय विकारों की बात करने लगे हंसी मजाक की बात करने लगे प्रेम प्रसंगों की बात करने लगें और उनका शरीर अगर चैतन्य बैठा हो तो धीरे धीरे अगर शिथिल होने लगे तो मान लेना उनके अंदर कुछ न कुछ सत्यता होगी आज आप समाज में देखें अनेकों धर्माचार अनेकों योगी ऐसे मिल जाएंगे कि बड़े बड़े योग के उद्घाटन शुरू लगाए जाते हैं ऐसा हाफ बिलाफ का वातावरण बना दिया जाता है ऐसा मनोरंजन का वातावरण बना लिया जाता है योग का तात्पर्य शांति को धारण करना मौन को धारण करना शक्ति को धारण करना अनेकों ऐसी जगहों पर जाए आप कभी ऐसा करें जब आप हाफी मजाक की बातें करने लगेंगे समाज की चाटुकारता की बातें करने लगे तो बड़े प्रसन्न होकर बात करें उनका चेहरा खिल जाएगा उनके चेहरे पर तेज और ओज आ जाएगा परीक्षण आप कर सकते हैं स्वतः आपको समझ में आ जाएगा कि जो चेतनमान योगी होगा गुरु होगा वो अगर बीमार बुखार में भी पड़ा होगा तो भी चेतन होकर के बैठ जाएगा क्योंकि कुंडली चेतना उसकी यही चाहती है कुंडली चेतना तो हर पल चेतन बनी रहना चाहिए थे कि उसकी ऊर्जा के तरंगों का लाभ लेने कोई पहुंचे तो आए तो कोई मगर भक्तिभाव होना चाहिए धर्म में कुछ जानकारी करने के लिए जिस मैंने कहा दान के लिए समर्पण भाव होना चाहिए दानी का भाव नहीं होना चाहिए उसी तरह धर्म से कुछ प्राप्त करने के लिए जिज्ञास होना नितांत तो हो सके जिज्ञासा होना चाहिए तर्क और कुतर करने से धर्म का ज्ञान कभी नहीं प्राप्त होता अत समाज को इन छोटे छोटे जो बिंदु होते रहे उनको समाज को समझने जानने की जरूरत रहती है उसी से समाज का हित होगा अनथा केवल कह देने मात्र से समाज का हित नहीं होगा केवल लोगों को सोफा सेटों पर बैठा देने से वो धर्म के प्रचारक नहीं बन जाएंगे बड़े बड़े योगश जहां के लगाए जाते हैं वहां की सरकारों का पत्ता ही बंटाधार हो जाता है उनको आशीर्वाद देकर गया कहीं तो कहा जाता है कि हम हम आशीर्वाद नहीं देते क्यों योग के माध्यम से लाभ होता है आशीर्वाद देने की हमारी क्षमता नहीं कभी नहीं मैं आशीर्वाद भी देता हूं आशीर्वाद तुमको है कभी कहते हैं बफ निराकार मेरी आत्मा ही जो कुछ चैतन है सब कुछ देवी देवताओं का, का पूजना निराकार का पूजन करो देवी, देवी देवता वही देवी देवताओं का पूजन तस्वीरें अपने पीछे लगाए होंगे बड़े बड़े पोस्टर अपने लगाए होंगे अगर वही चीज आपका शोषण उन्हीं देवी देवताओं के नाम कर भजन गा रहे हो गीत गा रहे हो जैसे बहुत बड़े मग्न हो गए जो सा, साकार को समझ ही पा रहा हो उस शक्ति को समझ नहीं पा रहा उन भजनों में क्या तरफ प्राप्त कर रहा होगा वो तो भजनों में बस आनंद का भाव दिखा रहा है ऐसे लोगों को साबित करना चाहिए कि तुम निराकार को मानते हो या साकार को मानते हो अगर निराकार को मानने वाला व्यक्ति अगर कोई कहता मैं निराकार को मानता हूं तो मेरा मानना उस परम सत्ता तक में पहुंच नहीं पाया क्योंकि निराकार कुछ है ही नहीं अगर निराकार का को कोई करने वाले अगर हैं तो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं जो कि हमारी यह चेतना जो आत्म अंश हमारे अंदर बैठा है वह किसी का अंश है और जब वह किसी का अंश है तो पूर्ण सत्ता कहीं ना कहीं होगी समाज ना देख पाए समाज की गलती है समाज लाभ उन्हीं उन्हें उन्हीं भजनों को गाएंगे उन्हीं देवी देवताओं की तस्वीर अपने पीछे टांग लेंगे जहां पहुंचे उस तरह की भाषा बोलने लग जाते हैं आपका गुरु जो कल कल कहता था आज कह रहा और भविष्य में भी वही कहता रहेगा आपका गुरु कभी धनबल की भाषा नहीं बोलता उसे समझने की जरूरत है उन सत्य के जब आप यहां आफ्रम में रहें तो आश्रम के जो भी नियम आपको बताया जा रहा है उन नियमों का अक्षर से पालन करेंगे सब आपको लाभ मिलेगा अंत में नहीं चाहता कोई समय मुझे दे हजारों लाखों की अपेक्षा एक दो व्यक्ति को मैं सिर्फ समझता हूं अगर वो सदमार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे चूंकि मैं जानता हूं कि अगर एक व्यक्ति भी चेतन हो जाएगा तो हजारों को बदल करके रख देगा जिस तरह प्रकट सत्ता ने मुझ पर कृपा की है तो मेरे पास जो कुछ है मैं समाज पर वह है चेतना तरंगों के माध्यम से आप लोगों को चेतनता प्रदान करके चाहता हूं कि समाज के अंदर उन साधु संयासियों से ज्यादा कार्य क्षमता आपके अंदर आ जाए अनेकों पंडालों पे आप देखते हो जब कार्यक्रम होते हैं तो धर्माचार्य के धर्मगुरु जब बैठोगे तो साधारण से व्यवस्था कर दी जाएगी और जब राजनेता आ हैं तो बढ़िया पूरा साज श्रृंगार हो जाता है मंच का अगर कहीं कोई हीरोइन आ जाए तो उसके लिए तो पूरा सिंहासन लगा दिया जाएगा कर कौन रहे ब्रह्मषि जैसे लोग कार्य कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि सब बांट देने का शब्द बन गया है कि आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो गए आज से तुम आयुर्वेदाचार्य हो गए यह क्षमता अंदर की होती है मैं भारत रत्न हूं मैं भारत रत्न हूं यह कहने से कोई भारत रत्न नहीं बन जाएगा भारत का जन्म लेने वाला निश्चित रूप से हर भारतवासी भारत रत्न भारत है मगर आज धर्माचार्य भी अनेकों इसमें लोलुप राहते हैं कि हमको रा राजनीति से कोई ना कोई ऐसा पदक मिल जाए ऐसा कोई पदक और मान सम्मान मिल जाए कहेंगे राजनीति से हम दूर हैं मगर सभी राजनीतिक उनके मंच के, के आसपास नजर आएंगे आपने किसी धर्मगुरु को तो कहो नीचे बैठा दे दबाकर एक कोने में बैठा दे उसके पास तो कैमरा हो सकता है एक बार जाए मगर उन राजनेताओं तो के पास सैकड़ों बार कैमरा घूमता रहेगा इन चीजों को देखें आप समाज के बीच रहते हैं चूंकि बार वाह भय समाज खा सकता है आपका गुरु नहीं चूंकि आपका गुरु हर पल चैतन्य रहता और चैतन्यता से सबका सामना करने के लिए तत्पर रहता है और जो गलत है उसे कहने में कभी संकोच नहीं करता भगवान की जय मैं नमक रोटी खा लेना पसंद करता हूं मगर अनिति अन्याय अधर्म के द्वारा आया हुआ एक भी धन अपने जीवन में उपयोग करना नहीं चाहता और उसी तरह आपको प्रेरणा देता हूं कि धीरे धीरे जो मैं मैं अपने जीवन को तो दृढ़ संकल्पित हूं मगर मैं जानता हूं आप जिन परिस्थितियों में उनमें चाहते ना चाहते कुछ कुछ आपसे गलतियां होती रहती हैं मगर उनको धीरे धीरे सुधारें धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाए धीरे धीरे सुधार करेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा वश्यकता उसमें सुधार करने की आप सब कुछ कर सकते हो केवल निर्णय ले लो विचार अपने अंदर बना लो सतमार्गी मर जाओ मानवता के पथ पर चलने लग जाओ अगर आप पथ पर चलेंगे तो बिन मांगे सब कुछ मिलता चला जाएगा क्योंकि कड़कड़ में वह प्रकट सत्ता मौजूद है कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कल गुरुदीक्षा का कार्यक्रम रहेगा गुरुदीक्षा में जो भी शिष्य यहां उपस्थित हो समय अनुसार जो यहां के निर्देशन दे देंगे उसी समय पर उपस्थित होंगे कोई भी शिष्य केवल भावनाओं में बहकर के शिष्य न बने अंदर से विचार करना रात भर और सोचना अगर उचित लगे अंतरात्मा आपको प्रेरणा दे अंदर से चिंतन उठे विचार बने तभी आप मेरे शिष्य बनना चूंकि मैंने बार कहा शिष्यों की ऐसा नहीं कि मुझसे बहुत हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों को शिष्य बना देने से समझो कि मुझे जो कार्य करना है मैं बराबर करता रहता हूं आप शिष्य बन करके कर रहे हैं भक्त बन करके कर रहे हैं जिस रूप से करना चाहें आपका मगर निश्चित है गुरु और शिष्य के परंपरा अगर उसका उससे जुड़े तो उसको गहराई से समझे भी मैंने बार कहा शिष्य को दीक्षा प्राप्त कर लेने से शिष्य पूर्ण नहीं बन जाता अनेक लोग जिस तरह कहते हैं हम गुरुजी जी तो आपके शिष्य बन गया हमारे सामने तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए शिष्य शब्द से ही शिष्य नहीं बन जाओगे शिष्य की गहराई शिष्य तो होता क्या है शिष्य की चरम सीमाएं क्या हैं उन चरम सीमाओं को प्राप्त कर लो आपका गुरु आपको सब कुछ प्रदान कर देगा बोलो गुरुदेव भगवान अन्यथा शिष्य लेना एक जिस तरह कक्षाएं में प्रवेश हो वह प्रक्रिया प्राप्त हो गुरु आपको स्वीकार कर लेता है कि मैं वह द्वार खोल रहा हूं कि आप उस द्वार के माध्यम से आगे की यात्रा तय कर सकते हो अब अगर आप पढ़ने ही ना जाएं तो आप पहले कहते नाम लिखा दिया हम पढ़ लिख जाएंगे और हमें तत्काल प्रोफेसर बना दीजिए तो कोई अज्ञानी होगा जो आपको प्रोफेसर की उपाधि दे देगा आज तो ऐसे ये उपाधियाँ बट रही हैं अनेकों राजनेता कितने अधर्मी अन्यायों को पाल रहे हैं पोस रहे हैं संरक्षण दे रहे हैं मेरा मानना है कि इस तरह के राजनेताओं को तो तलाशना चाहिए कि जो जिनके संरक्षण में बड़े बड़े अधर्मी अन्यायी भूमाफिया आतंकवादी संरक्षण पा रहे हैं उन राजनेताओं को काल कोठरी में भेजने के लिए रास्ता समाज को तैयार करना चाहिए भगवान की जय। समाज से व्यक्तियों को तलाश करना चाहिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए अपने अंदर विचार तो बनाओ चेतना चिंतन तो बनाओ धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा अंत आप अनित न्याय अधर्म के सदैव शिकार होते चले जाएंगे आप चेतनावान बनो चेतनावान विचार अपने अंदर करो और चेतनावान बनाने का प्रयास करो उस सत्य पथ पर चलने का प्रयास करो सत्य असत्य की तुलना करना सीखो किसी को गुरु मानो ना बनो अपनी आत्मा को पहले गुरु मान लो आत्मा की शरण में जाओ आपको आत्मा स्वतः मार्गदर्शन देती चली जाएगी आपको कहां जाना कहां नहीं जाना मैं अपने शिष्यों को सदा स्वतंत्र रखता हूं कि किसी पल भी आपको लगे कि नहीं हमको यहां पर बढ़कर किसी दूसरी जगह ज्ञान मिल सकता है आपके द्वार सदैव खुले रहेंगे आपके लिए द्वार खुले आ सकते हैं आपके लिए द्वार खुले जा सकते हैं आओगे तब तब आओगे जब आपके अंदर भक्तिभाव होगा प्रेम भाव होगा जाओगे तब जाओगे जब आपके अंदर के भक्तिभाव प्रेम भाव खंडित होने लगेगा शिष्यत्व उसी तरह घड़े के जल के समान होता है कि अगर आपने एक बार लुढ़का दिया तो पूरा जल खाली हो जाता है उस रास्ते को तय करने की जरूरत है कल जो भी शिष्यत्व के कार्यक्रम के रहेंगे दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में जानकारी दे दी जाए। मेरे द्वारा कभी कोई दीक्षा का शुल्क नहीं रखा जाता जो भी आप समर्पण की भावना आपके अंदर हो आप स्वेच्छा से अपनी पात्रता के आधार पर समर्पण करें या न करें उससे मेरे कोई चिंतन भी नहीं रहते मगर शिष्यत्व धर्म का अगर आप शिष्य धर्म ग्रहण करें तो उसका पालन करने का निर्णय लेंगे शिष वही बने जो यहां संकल पे संकल्प लेके जाएगा कि मैं नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीऊंगा चूंकि मैं शिष्य पूर्णत्व से उसी को स्वीकार करता हूं जो नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प ले लेता अतः उस विचारधारा को गहराई से पकड़ेंगे उन चिंतनों को पकड़ेंगे चिंतन चूंकि अनेकों क्षेत्र को मैंने बार कहा कि अनेकों क्षेत्र मां के रहस्य हैं चूंकि मैं मां ग्रंथ में जिस तरह चल रहा था कि गीता का जिस तरह उपदेश दिया गया मगर गीता का उपयोग नहीं हो पाया मैंने बार बार कहा वह शक्ति संदेश कहीं ना कहीं समाज को भविष्य में अवश्य प्राप्त होगा मगर उसके लिए समाज को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं कुछ मूल रहस्य बता दूंगा तो समाज भटकाना शुरू कर देता है मैंने कानपुर के एक शिविर में ओम और माँ के रहस्यों की जानकारी दी कि ओम और माँ के माध्यम से हम किस तरह से ऊर्जा के अंदर जा सकते हैं ऊर्जा को बाहर ला सकते हैं उसके एक महीने बाद किसी ने अपनी तरफ एक शोध पत्र बना करके एक पेपर में छपवा दिया और प्रधानमंत्री राजपथ को भेज दिया कि मैंने इसमें ओम और माँ में शोध किया है और इस शोध शोध को मेरे शोध को मान्यता प्रदान की जाए वो उसके बारे में हो सकता है नाना प्रकार की अगर उनको संरक्षण थोड़ा सा मिलना शुरू हो जाए तो उसके रास्ते ही बदलना शुरू कर देंगे कौन से होता है माफे बड़े बड़े धर्माचार कहते हैं ओम और मां के रहस्यों को ही नहीं समझ पाते कि दो मूल शब्दों से अंतर चेतना के कौन कौन से रहस्य कौन कौन सी क्रियाएं जुड़ी हुई है इस तरह के आने को जो महत्वपूर्ण रहस्य है को जो महत्वपूर्ण तथ्य है मेरे द्वारा भविष्य में समाज को अवश्य दिए जाएंगे मगर उसके लिए समाज को धीरे धीरे मैं पात्र ही बना रहा हूं इसलिए मैंने बार बार कहा कि इस आश्रम में जहाँ करोड़ों अरबों रुपए का आश्रम बनना है दिव्य स्थानों का निर्माण होना है अनेकों शक्ति स्थानों का निर्माण होना है उस तपस्थली यज्ञ स्थली का निर्माण होना है मगर उसके लिए मैंने बार बार कहा मेरे लिए कोई उतावलापन नहीं है कोई जल्दबाजी नहीं है चूँकि जो प्रकट का सब कुछ किया हुआ पड़ा है हमें मार्ग में चलना जब जिस समय उसको पूर्ण होना है वह पूर्ण होकर के रहेगा हम आप माध्यम हैं माध्यम बन सकते हैं मैं माध्यम बना हुआ जो उस माध्यम बन सके सहयोगी बन सकते हैं नहीं बन सकते कि अगर भाव है तो ऐसी विचारधाराओं को मैं पैर से ठोकर मारता हूं मगर कभी कोई दानी बनकर के मुझे कोई सहयोग न दे समर्पण का भाव लेकर के आए तो उन भावों को आप लोग लेकर के चलेंगे मैं आज भी चालीसों में किसी मूर्तियों की स्थापना मैंने नहीं की चूंकि मैं आह्वान करता हूं इस वातावरण के इतना चेतन बना देना चाहता हूं कि जब मूल स्वरूप की स्थापना करूं तो उससे समाज किस प्रकार से लाभान्वित हो उस सत्यता का समाज को एहसास करा सकूं इस स्थान को मैं एक तपस्थली के रूप में मुझे स्थापित करना है एक धर्मधूरी के रूप में मुझे स्थापित करना हो उसके लिए मेरे कार्य चलते रहते हैं आप लोग अनेकों लोग बीच बीच में मिलने के लिए लालय जो मैं कहता हूँ वह करते जाओ हर पल मैं आपसे मिल रहा हूं हर पल आप मेरी चेतना तरंगे आपको स्पर्श कर रही है आपकी निकलने वाली श्वास मेरे शरीर में आ रही है मेरी निकलने वाली श्वास आपके शरीर को स्पर्श कर रही है बोलो भगवान की जय आप तो एकाकार हर पल हो रहे अगर इस आश्रम में रहकर उस भाव तत्वों को नहीं समझ सकेंगे कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से प्रकृति हमको एकाकार बना रही है तो हजारों मील करोड़ों मिल दूर रहकर कभी एहसास ही नहीं कर सकेंगे उन तरंगों को महफूस करें आज कहीं करोड़ों अरबों मील दूर भोलने जाने वाला एक सब तत्काल आपके टीवी में और रेडियो में आ जाता है उसी तरह चेतना तरंगे करोड़ों अरबों मील एक पल में पहुंचती है एक पल में आपकी चेतना तरंगे यहां आती है योग शक्ति चेतना तरंगों के माध्यम से चलती है अतः उन तथ्यों को समझने का प्रयास करके केवल मेरे चरणों में ही बिलकते रहें, मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहें, उसी से मैं आपका हित तो नहीं करूंगा आप कहीं इस स्थान पर शांत बैठकर के अपनी याचना जो भी अपना विनय हो वेदना हो मां के चरणों में हाँ मां का मान करके आश्रम की मां की गोदी में हम बैठे हुए हैं अपनी भाव व्यक्त कर दीजिए आपको कहीं कहीं सहारा मिलेगा अगर आपके अंदर पात्रता होगी तो क्योंकि किसी भी काल में कुपात्र को कभी कोई फल नहीं प्राप्त हुआ मैंने कहा मेरे लिए असंभव नाम का शब्द कहीं पर भी नहीं है मगर इसका तात्पर्य यही नहीं मैं जगह जगह चमत्कार दिखाता पड़ूंगा हर तरह के मैंने कार्य समाज के बीच किए हैं समाज के मैंने प्रमाण दिए हैं एक नहीं हर तरह के एक एक प्रकार के कार्य मैंने दस दस किए हैं अगर उन कार्य को कोई व्यक्ति झुठला देगा तो मैं उससे बड़ा कार्य तत्काल कर दूंगा चूंकि अब समय आप लोगों में से अनेकों लोग शायद जल्दी आज जाने के भी मूड में हैं इसलिए सभी की लि भावनाएं बराबर मुझको स्पर्श होती रहती हैं और मैं चाहता हूँ मेरे पंडाल में जितने लोग बैठे हों जब तक मन एकाग्रता से बैठे रहते हैं तभी तक मेरे चिंतन का प्रवाह चलता है आरती की व्यवस्था भी करते चले जाएँगे श्रीसगढ़ हम उस दिव्य आरती की ओर बढ़ेंगे जिस दिव्य आरती के विषय मैंने चिंतन दिया है कि उस दिव्य आरती का फल क्या है जिस दिव्य आरती के लिए मैं आप लोगों का आवाहन करके बुलाता हूँ और वही आप आते हैं जिनके अंदर पात्रता होती है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना एक बार पुनः आपको पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं आरती को पूर्ण तल्लीनता एकाग्रता के साथ करेंगे बोल साचे दरबार की